मेरी जा मुझे जाना कहो मेरी जान मेरी जान मेरी जा मुझे जाना कहो मेरी जान मेरी जान मेरी जान कहो अनजान मुझे जान रहती है सदा जान कहो अनजान मुझे जान रहती है सदा अनजाने क्या जाने जान न कहो मेरी जान मेरी जान, मेरी जान। सूखे जावन बरस गए कितनी मार खो से सूखे सावन बरस जाना मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। नमस्कार नमस्कार हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार अभी पिछले दिनों आपको याद होगा कि पिछली बार हम लोगों ने जब बात शुरू की थी ना तो हमने ये कहा था कि अपनी कहानी कैसे कहें तो कैसे कहे में हम वही सोचते आ रहे थे और उसके बाद आपसे बात करते जा रहे थे हम लोगों ने कहा था कि भाई अपनी कहानी में याद रखिए कि आपको पहला घाव कौन सा लगा आपको पहली बार जीत क्या चीज मिली उसके बाद वो कौन था जिसने आपकी जिंदगी को एक नया रूप एक नया शक्ल दे दिया और वो कौन सा पल था जहाँ पर की आपको लगा कि हम टूट गए अब इसके बाद हम सुधर नहीं सकते मतलब? मगर सच मत... बात यह है कि आप तो सुधरते भी हैं और आगे भी चले सुधरने से आपका क्या मतलब है भैया जब टूट जाते हैं ना तो, है है। ओके, ओके। तो साहब यहाँ तक तो हम लोगों ने बात की मगर सच बात यह है की कहानी में अभी कुछ और भी चीजें बाकी है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कहानी में ट्विस्ट आ गया है मैं ये कह रहा हूँ की कहानी अभी और भी है यानी हाँ। कि कहानी में कुछ और चीजें भी हो सकती हैं। जैसे मुझको लगता है कि कहानी में एक बात ये भी होनी चाहिए कि वो कौन सा सीक्रेट है वो कौन सी गोपनीय बात है जो मैं कैरी कर रहा हूँ और जिसको मैं पास ऑन नहीं करना चाहूंगा देखिए, मैं अपनी जिंदगी में आपको बता सकता हूँ कि मेरी जिंदगी में नॉर्मली मैं अपनी दुश्मनिया भी पास ऑन कर देता हूं मतलब मैं बता देता हूँ कि ये फलाने आदमी से मुझको दुश्मनी है या फलाने चीज मुझको अच्छी नहीं लगी या इसकी ये बात मुझे खराब लगी मगर कुछ बातें हैं जो शायद उनके बारे में हैं जिनको मैं मतलब जिनकी एक छवि मेरे दिमाग में बनी हुई है और वही छवि औरों के दिमाग में भी है मगर मैं नहीं चाहता हूं कि उनकी वो छवि खराब तो मैं उनके बारे में कुछ बातें हैं जो कि मुझे लगा कि ये उस छवि से मेल नहीं खाती और जिसका मुझे फर्स्ट हैंड अनुभव है बहुत अच्छे से आपने ये बात ऐसा होता है तो मैं नहीं चाहता हूं कि वो सीक्रेट जो मेरे अंदर है उसको मैं पास ऑन करू तो ये रहस्य मैं तो ये कहूंगा साहब कि कहीं ना कहीं पर रिकॉर्ड जरूर चाहे आप इसे अपनी कहानी में लिखकर छोड़ जाइए और आपके बाद ये रहस्य जारी हो या कम से कम इस रहस्य को कहीं ना कहीं जरूर कह दीजिए वरना ये एक ऐसा घाव या नासूर बन जाएगा जो उन अकेली शामों में या उन अकेली रातों में जब आप जागते होंगे और नींद नहीं आ रही होगी आपको बहुत तकलीफ देगा एक मिनट एक मिनट आई एम कंफ्यूज ये कहानी लिखना सिखा रहे है या बातें करना सिखा रहे है अपने जीवन के बारे में नहीं साहब, मैं कहानी लिखना और कहानी लिखने का मतलब ये नहीं होता है हाँ. मेरे हिसाब से कि एक जीवन चरित्र लिखा जाए यानी कि जैसे माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ या ये सब इस तरह की कहानी लिखने की बात नहीं कर रहा हूँ हाँ, तो? कि अपनी कहानी मतलब मेरी जीवनी देखिए मैं यहाँ पर हम में से शायद ही कोई इतना बड़ा लेखक हो जो क्या भूलू क्या याद करू या ब, कहा से लेकर कहा तक ऐसा करके जो बच्चन जी ने लिखा है मैं वैसा कुछ लिख पाने की की कल्पना भी नहीं कर सकता मगर अपनी कहानी अपने शब्दों में कहने उसको कहीं पर रिकॉर्ड करो जैसे हम लोग फोन पर रिकॉर्ड करते हैं या आप अपने लैपटॉप पर कंप्यूटर पर रिकॉर्ड कर दीजिए कहीं बोल करके उसको रिकॉर्ड कर दीजिए और आप विश्वास कीजिए कि आपकी कहानी वास्तव में उन हजारों लाखों कहानियों से अच्छी होगी जो मतलब जिसके लोग फिल्मों में देखते हैं या जिसके ऊपर नॉवेल लिखे जाते हैं ऑब्वियसली रामायण तो नहीं होगी मगर किसी ना किसी के लिए जैसे आप अपनी जिंदगी में हाँ। किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है हाँ। माफ कीजिएगा यहाँ बीच में व्यवधान आ गया था यानी एक दोस्त का फोन आ गया तो साहब आपसे बात रुक गई वहां पर यार वहाँ भी बात तो करने लगे ना तो आखिरकार हमारा तो काम ही सिर्फ बात करने का है और बात करके अच्छा ही लगता है हाँ बात करके तो अच्छा ही लगता है आ, अच्छे दोस्तों का फोन आ जाए तो हा, हा, क्या बात है हमारी बात चाहे कहीं भी रही हो चलिए नहीं, नहीं अब याद है, याद है कि हम लोग बात कर रहे थे कुछ चीजें ऐसी है जो गोपनीय है गोपनीय रहेगी मगर हम अपनी कहानी में उनको लिख कर जाएंगे ठीक है ठीक है, अच्छा हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम जिसकी छवि अच्छी है उसकी छवि खराब करके जाए मगर नहीं। हमारा उद्देश्य क्या है वो बता देता हूँ उद्देश्य सिर्फ ये है कि जब मैं अपने मन की बात कह दूंगा तो मैं हल्का हो जाऊंगा ठीक हाँ। है लेकिन एक लेक बात और अगर मैं एक सेकेंड हाँ। अगर मैं उसको अपने अंदर रखे रहूंगा ना तो वो नासुर की तरह फैलता रहेगा नहीं हम ये जानना चाहते है की मान लीजिए कोई व्यक्ति है मान लीजिए आप आपकी छवि सबके मन में बिल्कुल अच्छी वाली है सब कुछ अच्छा है आप हर तरह से अच्छे मगर यदि कोई कोई व्यक्ति ये पाए कि कि आपके अंदर एप है तो वो क्यों बताए दूसरों को कि बाकी लोग सावधान हो जाए आपके उस से? हाँ, मैं यहाँ पर सिर्फ ये कहना चाहता हूँ वो एप किसने देखा है एक ने देखा किसी एक बाकी देखा क्योंकि आप उसको आराम से छिपाए रहे छिपाए रहे ना हाँ। तो क्या आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप मेरे बारे में दूसरों को बताते जाएं क्या ये ठीक नहीं होगा कि, कि आपका ये, आप दूसरों ये, को ये, ये आपका रोल है, है क्या रोल तो नहीं है मगर... तो जब आपका ये रोल नहीं है मगर... तो आपको पुलिस बनाया है क्या किसी ने मगर मान लीजिए आपके उस एप से लोगों को नुकसान हो सकता हो जिसको भावनात्मक ठेस लगती अब देखिए यहाँ पर मैं तो सिर्फ क्या सावधान कर... करना काम नहीं तो है तो क्या आपको पता है कि यह ऐप है मेरे अंदर आपने अच्छी तरह जांच लिया है जरूर जांचेंगे नहीं जांचेंगे पहले कह देंगे उसके बाद जांचेंगे पहले जांचेंगे तब मगर एक बात समझ दीजिएगा क्या आपकी वो भूमिका है मगर क्या हम की ये जिम्मेदारी नहीं ये है, कि लोगों काम नहीं करती तो नहीं, नहीं किया लेकिन ये आपके कैरेक्टर या आपके मेरे कैरेक्टर की मेरे कैरेक्टर को आप से मैंने कहा क्या की मेरे मेरी बड़ाई करिए मगर बड़ा तो हो रही है नहीं मैंने तो आपसे कहा आप मेरी बड़ाई देख करके नाराज हो रहे है जल रहे हैं। नहीं, नहीं, नहीं, जल और नहीं, आपको लग रहा है कि मेरी बड़ा नहीं होनी चाहिए नहीं लेकिन अगर हमें कोई खराबी ऐसी दिख रही है जिससे तो आप को... उसको जरूर बता दे ताकि बाकी लोग भी बड़ाई छोड़ दें। नहीं अब साहब देखिए मैं ये सवाल आप लोग के ऊपर छोड़ दे और मैं ये सवाल छोड़ रहा हूँ की अगर किसी व्यक्ति में आपको बुराई नजर आई मगर किसी और को नहीं आई तो भाई साहब आपको वो प्रचारित करने की आवश्यकता है या नहीं मेरे हिसाब से आपको ये प्रचारित करने का अधिकार नहीं है आपको ये अधिकार है कि आप उसकी बड़ाई करना बंद कर दें परंतु आपको ये अधिकार किसी ने नहीं दिया है कि आप उसके ऐप को प्रसारित करना शुरू करें मेरी बात चलिए साहब अगले मुद्दे पर आते हैं आपने हमको एकदम चुप कर दिया। नहीं मैंने चुप नहीं किया मैंने आपके मुद्दे को जनता के बीच हाँ, है। है। निर्णय हाँ, हाँ, तो दूसरों को बताएंगे तो बताने दीजिए दूसरा सावधान करेंगे, सावधान करेंगे। आपकी जिम्मेदारी है क्या सावधान करना क्यों नहीं है समाज में है तो समाज में एक दूसरे की देखभाल होती है की नहीं साहब मैं इस बारे में बिल्कुल असहमत हूं आपकी अच्छा, बात चली, से चली, मैं इसलिए इसको यहाँ पर इस पे डिस्कशन नहीं ठीक अच्छा, मैं अगले मुद्दे पर आ रहा हूं, जो कि इसके बिल्कुल विपरीत है मैं ये जानना कि आप अपने बारे में एक ये भी तो पॉइंट लाए कि क्या किसी ने आपको इतना चाहा है कि आप वो नहीं रहे जो आप थे मतलब हाँ जैसे की क्या होता है कि कभी कभी कोई टीचर कोई अध्यापक अच्छा वो अध्यापक हमें अच्छा समझते है इसलिए हमारा व्यवहार ही बदल जाता है हम अच्छे, अच्छे पन का व्यवहार करने लगते तो साहब मुझे लगता है की ये भी एक पॉइंट है यानी जिंदगी जिंदगी जिंदगी में में में ऐसे भी लोग मैं मैं अपनी में जानता हूं, मैं अपनी जानता मुझको मालूम कि कि जब मुझे लोगों ने ये कहना शुरू किया कि आप गणित बहुत अच्छा जानते हैं तो मैंने ये कोशिश किया कि मैं गणित के बारे में जो भी जानता हूँ उसमें अपने आप को और मतलब महारत हासिल करूं तो बड़ा अच्छा। हाँ मुझे वास्तव में बहुत अच्छा हुआ यानी कि लोगों के प्यार ने लोगों के एक्सपेक्टेशन ने यहाँ पर मैं शब्द जो प्यार इस्तेमाल कर रहा हूँ वो बहुत वाइड सेंस में कर रहा हूँ सकते हैं हां। कभी कभी क्या होता है कि कोई चाहत आपको मतलब कि माँ चाहती है आपको तो उससे भी आप बदल जाते, बदल जाते हैं बिल्कुल सही बात और कोई और भी चाहती हो साहब तो तो आप समझ सकते हैं मेरी बात को बहुत से लोग समझ पा रहे हैं हैं हैं हम हम भी भी समझ रहे हैं। <coughs> और सॉरी गला खराब हो रहा अच्छा साहब एक तो ये बात हो गई की जो तारीफ हो या जो एक्सपेक्टेशन हो उसको पूरा करे मैं आपको यहाँ पर बता दू की मुझसे किसी ने ये पूछा एक बार की भाई उस जमाने में हम नौकरियां ढूंढते थे नौ. तो सब नौकरिया ने, ने नौ. तो नौ. कोई ऐसा पब्लिसिटी का जरिया था की जिससे लोगों को पता चले कि कोई नौकरी मिलने का चांस है नौ. वो सिर्फ वेड का कॉलम दिखाई पड़ता था विभिन्न अखबारों में नौ. तो हम सब अपने घर में टाइम्स ऑफ इंडिया आता था और शायद आज आज आता था तो आज और में और उसके अलावा हमारे बगल में वो थी हिंदी विभाग की लाइब्रेरी थी वहाँ जाते थे तो वहाँ जाकर ढूंढा करते थे अखबारों में उनके यहाँ बहुत से अखबार आते थे बहुत से अखबार मतलब लोकल टाइप के अखबार थे पाइनियर और नॉर्थन इंडिया पत्रिका ये सब उसमें देखते थे वॉन्टेड तो साहब हम उससे बहुत से वॉन्टेड कॉपी पे एक नोट कर लेते थे हाँ, कि नौकरियों के, बारे, के हाँ, बारे में तो हमसे एक बार एक हमारे किसी साथी ने कहा कि भैया आपके पास जितना जानकारी मिल जाती है कि कौन सी वॉन्ट निकली है क्या है उतनी जानकारी तो हमें कहीं और नहीं मिलती बस अब ये मेरे लिए जो था एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत बन गया और मैं वो जानकारिया बायदा उसके बाद मैंने एक कॉपी बनाई वो कॉपी शायद अभी भी कहीं पर होनी चाहिए जिसमें कि मैं नोट करता था हमने कि है वो फलानी, ता, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, फलानी तारीख को फलाने अखबार में ये वॉन्ट निकली इसके लिए ये रिक्वायरमेंट है, है की उसमें कोई भूल चुक नहीं हाँ ये रिक्वायरमेंट है इसमें इतनी पढ़ाई चाहिए जैसे मुझको आज भी याद है की बैंक ऑफ इंडिया का पीओ की वॉन्ट निकली थी उसमें कंडीशन थी कि आपकी ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन या दोनों में फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। अच्छा। हम बैंक हम तो भी, भी हमारे पास दोनों सेकेंड डिविजन थी तो चलिए एक तरह से अच्छा ही हुआ हमें तो लगता है तो खैर तो इसी तरह से हम इकट्ठा करने लगे थे तो ये जो मैं आपसे बता रहा हूँ ना कि ये जो चीजें होती हैं ये आपको बहुत मतलब जैसे कह ना बढ़ावा देती हैं। देती हैं हैं ये बदल आपको Hello? अच्छा फिर जैसे होता है कि कुछ तो चीजें हैं जो अब आपको मतलब और भी परिवर्तित हाँ, हाँ, करती हैं जैसे घर में किसी बच्चे का आना मेरे जब बेटी हुई वो उसके बाद मतलब कोई घर में मेरी पत्नी आई शादी हो करके वो तो वो सब हम लोगों को बदल देता है आखिरकार जिंदगी में तो ऐसे कौन सी चीजें थी जिन्होंने बदला आपको आप क्या बदले हमारे आने के बाद हाँ साहब आपके आने के बाद क्या बदले ये बता देता हूँ आपको इसमें क्या था हाँ। कि हमारी पत्नी जब घर में आई तो उस समय तक उसके पहले तक घर में हम लोग तीन पुरुष थे और एक महिला थी वो महिला माताजी थी और पुरुष तो हम दोनों भाई और हमारे पिताजी थे तो उस जमाने में में में हम लोगों के घर घर एक नियम था था वो ये था कि बनियान पहनकर रहना है <laughs> और मतलब आपको पैजामा या पैजामा जो है वो अगर तीन दिन पुराना हो गया तो भी चलता था और अगर जो मतलब आपने कहीं उसको बदलना है तो पैजामा उतार के वही छोड़ देते थे दो पैरों के गोले उसके बाद अपना दूसरा पहनकर चले जाते थे वो जब माँ जो थी वो डांटते हुए या हम लोग के पीछे वो झाड़ू लेके तो नहीं आती थी मगर तो डांटती अल्बत्ता थी कि अपने कपड़े दे दो धोने के लिए तब हम लोग वो ढूंढ ढांड के कहीं से लाते थे और बनियान उतारकर इधर उधर फेंक देना ये सब अच्छा उसके बाद सबसे बड़ी बात ये थी की गालियों में बात करना ये हम के लिए बड़ा आम था आपको याद है जब हम आए शादी होकर आप लोग बात करते हम रोने लग गए थे आ सब मुझे तो नहीं याद है मगर आपको याद है तो सही बात होगी तो उस तरह से मतलब गालियों वालियां थोड़ी कम हो गई हमारे पिताजी जो थे वो थोड़ा पीटने में भरोसा रखते थे जो मुलिम वगैरह होते थे उनको तो उन्होंने भी पीटने पीटने का काम थोड़ा हाँ, कम वो भी कर देख दिया रोहनपट तो तो मतलब <laughs> नहीं, नहीं रोहनपट नहीं तो वो खर... नहीं आया और दूसरे से हाथापाई हाथापाई भी होती थी हाथापाई को देख करके भी थोड़ी घबराहट होती थी इनके मन में तो मैं बता रहा हूँ की कैसे वो परिवर्तन आ जाते हैं कैसे जिंदगी बदल जाती है ये भी आपकी जिंदगी भी बदली होगी जब आपके घर में आपकी पत्नी आई होंगी या कोई भी नया मेहमान आया होगा तो बहुत सी जिंदगी में बहुत सी चीजें बदल जाती हैं। अच्छा फिर एक और बात होती है साहब कि अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ गलती ज़रूर करते गलतियां तो हर दिन होती हैं। मगर कोई ना कोई एक ऐसी भूल होती है जिसको सुधारा तो नहीं जा सकता क्यों? अच्छा, और साहब क्यों नहीं सुधारा जा सकता ये तो हर एक के पास अपना अपना कारण होता है मैं इस पर सभी के राय के लिए छोड़ तो बोल सकते हैं। अब किसको सॉरी बोले वो तो चले गए जिन्होंने ये सब गलती करवाई थी आ, नहीं okay, नहीं मैं okay. कुछ कह नहीं रहा हूँ <laughs> मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे गलतियां हैं जिनको आपने किया होगा और साहब उन गलतियों की आपको छाया जो है ना hmm. वो जैसे कहते हैं ना हॉन्टिंग hmm. वो हॉन्टिंग होती रहती है जैसे आपको कुछ गलतियां अभी भी हो रही है क्या मतलब उन्होंने जो भी गलती की उसके चलते वो आज तक माई लॉर्ड से छुटकारा ही नहीं पा पाए <laughs> उन्होंने आज भी लिखा है माय लॉर्ड <laughs> तो, है नहीं नहीं नहीं नहीं मैं ना ना तो उनके घर में में झगड़ा झगड़ा झगड़ा करवाना चाहता हूं आपने अच्छा थीके, थीके, थीके, थीके, नहीं, नहीं, जगड़ा नहीं, जगड़ा अच्छा ठीक ठीक ठीक है है है फिर आपको ज़िंदगी कुछ टर्निंग पॉइंट्स होते हैं हाँ। वो टर्निंग पॉइंट जो है ना वो एक तरह से हम तो ये समझते हैं कि वो दोराहे जहाँ से आप किसी एक रास्ते पर जा सकते हैं। आप उस में से किस रास्ते को चुनते हैं ये आपकी मर्जी है जैसे हम आपको बताएं हमको गए नौकरी में उसको ज्वाइन कर लिया अब हम ये तो नहीं कह सकते की हम आज तक उसके लिए मतलब हम ये कुछ पछता रहे हैं या खुश हो रहे हैं ऐसा कुछ नहीं कहेंगे मगर हम सिर्फ ये कहेंगे कि शायद हमने कोई दूसरे रास्ता चुना होता तो जिंदगी आज से फर्क होती फर्क मैं ये नहीं कहूंगा बेहतर होती या खराब होती मगर मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आज से फर्क होती और शायद हुँ। शायद हुँ। हमारी जो लेवल ऑफ हैपीनेस यानी खुशी का जो इंडेक्स है उसमें भी कुछ परिवर्तन होता नीचे वाला होता या ऊपर वाला होता सब मैंने वही तो कहा हाँ। कि ये तो हाँ तो ये तो तो मैं नहीं कह भी तो लोग कहते हैं कि जो भाग्य में होता है उसके अनुसार व्यक्ति की बुद्धि काम करने लग जाती कहते हैं जा जाके मतलब जिसकी किस्मत में जो करना होता है उसके अनुसार बुद्धि हो जाती देखिये कोटेशन आप कहना चाहते वो तो ये है कि ये? ये, कि जब बुद्धि का जब किसी का विनाश हो होना होता है तो उसकी बुद्धि वैसी हो जाती है हाँ। तो जी ने भी इसको पॉजिटिव सेंस में नहीं लिया है विनाश यानी नेगेटिव सेंस में लिया है तो, तो उसी तरह से मेरी बात को भी आप समझिए कि तुलसी दास जी की वाणी जैसी नहीं, है मतलब जो भी होना होता है उसके अनुसार इंसान काम करने लगता है निर्णय लेकुल राह पे चलने लगता है तो हमें तो लगता है आपकी जिंदगी बहुत अच्छी या टचवुड नजर ना लगे साहब आपको लगता है तो मैं भी कहूँगा अच्छा ही लगता है भी भी तो आपके जीवन में हम हैं तो आप हो बहुत सही, सही है। बात है और सच बात यह है कि दोस्तों से इतनी बात करने का मौका मिल रहा है ये भी कोई अपने आप में कम ये तो नहीं है बहुत अच्छी बात है। तो साहब ये टर्निंग प्वाइंट जो है ना वो जरूर याद करके रख अब याद करिए ना आप ये तो मौका है की जब आप इसको याद कर सकते है ठीक है अच्छा एक और खास बात वो ये है कि जहाँ पर हम कुछ मिलने की बात करते हैं ना, वहीं पर कुछ खोने की बात भी है। हाँ भाई। ऐसी क्या चीज है जो आपने खोई और जिसको आप आज तक याद करते हैं? मैं तो जानता सब मैंने क्या खोया है और मैं आज तक उसको याद करता हूँ देखिए, जैसे मैं आज भी आपसे कह सकता हूँ कि एक मतलब एक बच्चे का जन्म हुआ हमारे घर में और फिर वो नहीं रहा चार घंटे के अंदर तो साहब आज तक वो वो जो वो जो खालीपन है वो हमको दिखाई पड़ता है मतलब हम उसको उस गैप को तो नहीं भर सके कभी भी हालांकि ठीक उसी तिथि को मेरी छोटी बेटी का जन्म हुआ तो उसका कहना यह है कि यदि वो आपके घर आपके परिवार में होता तो शायद मैं नहीं आता Uh, मगर उसके बिना तो जीवन लगता, हमें लगता है मेरे दिमाग में आती है वो ये है की मुझको अपनी कहानी में ये जरूर कहना होगा की मैं वो क्या चीज है जो अपने बात भी छोड़ना चाहूंगा देखिये मैं यहाँ पर ऑर्गन डोनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ तो करना ही है ऑर्गन डोनेशन हाँ। तो तो ने ऑलरेडी वी आर रजिस्टर्ड है। जब मरेंगे तब उसके बाद देखा जाएगा ना मगर पहले निर्णय ये करना है कि ऑर्गन डोनेशन के साथ साथ मैं अपने जीवन की क्या चीज अपने बाद भी छोड़ना चाहता हूँ जैसे मैं आपको इसका उदाहरण दे सकता हूँ जैसे मैं चाहता हूँ की मैं मेरी जिंदगी में एक मैसेज है वो मैसेज ये है कि तुम चाहे जो भी करो मगर वो तुम्हारा बेस्ट होना चाहिए अब सवाल ये उठता है कि वो बेस्ट कैसे पता चले वो बेस्ट ऐसे पता चलेगा कि वो बीते हुए कल से बेटर होना चाहिए किए हुए से यानी जो भी आपने कल जो भी किया था आज उससे बेटर करना है जो कि आपका बेस्ट होगा ये मेरा मैसेज है जो कि मैं चाहूंगा कि मेरे बाद भी याद रखा जाए आ, और आपकी ही सीखी हुई शिक्षा के अनुसार मेरा मैसेज होगा कि किसी भी चैलेंज को को या काम को बिना पूरी तरह कोशिश किए हार नहीं माननी है। चलिए ब्यूटिफुल बिल्कुल नहीं छोड़ना तो ये है? हमारी हमारी लेगेसी है जो हुँ. हम छोड़ना चाहेंगे आप क्या लेगे छोड़ना चाहेंगे और अपनी कहानी जहाँ भी आप कहें वहाँ पर इस लेगेसी को जरूर कहिए अब साहब यहाँ पर हाँ अरे गाना आपने बताया ही नहीं कि पिछले हफ्ते अरे क्या पूछा था मगर आसान था आसान था गाना हाँ। पिछले हफ्ते का जो गीत था ना साहब वो हमारे अधिकांश दोस्तों ने पहचाना मैं ये तो नहीं कहूंगा गाना आसान था मैं ये कहूंगा कि हमारे दोस्तों ने अब इसमें जो है ना इंटरेस्ट नहीं हाँ। उन्होंने गाने सुनना बहुत शुरू कर दिया ये तो है है अरे तो बड़ी अच्छी बात का काम करते तो क्या गाना था पिछले हफ्ते का पिछले हफ्ते दिलाई तुम अगर है ना अगर साथ देने का वादा करो मैं यूं ही मस्त न मैं लुटाता फिर है ना यही वाला रहूं यार। I'm sorry, हाँ, हाँ। आम यारती गलती हो गई मगर गाना okay, यही था लेकिन जाती तो तो तो हाँ। है भाई अब तो माफी वैसे ही मांग है आप मेरा बहुत मजाक बना रहे आज की बात यही पर पूरी करते हैं आपसे अगले हफ्ते फिर मिलेंगे तब तक के लिए आपको नमस्कार और आज का गाना तो आपने बताया आज का गाना आज हो देंगे कि नहीं चलिए गाना अगले हफ्ते नहीं नहीं दे दीजिए एक मिनट टाइम अच्छा ठीक है हाँ तो वो गाना ये रहा चलते हैं अब ये गाना आप पहचानिए और इसके साथ में हमारी जो बातें थी उनको जरा याद करिए और कोशिश करिए कि आप भी अपनी कहानी कहें और कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करें बिल्कुल तो साहब चलते हैं नमस्कार और आभारी हैं आपके अगले हफ्ते फिर मिलेंगे बातें करते रहिए बातें चलती रहेंगी और बातें खूब कीजिए जी खुलते कीजिए नमस्कार धन्यवाद होठ झुके जब होठ पर हो में होठ झुके जब होठों पर सास हो में दो सी जुड़ी कहो आंखों से मेरी जान मुझे जाना कहो मेरी जान मेरी जान